सरके की बोतल में बुढ़िया एक बुढ़िया औरत थी जो एक सरके की बोतल में रहती थी ऐसा क्यों था वो मुझसे मत पूछो वो एक साधारण पुरानी सिरके की बोतल थी और वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी थी उस बोतल में बुढ़िया का छोटा सा घर था हर दिन बुढ़िया उसकी सीढ़ियों पर बैठती और शिकायत करती थी अरे कितने शर्म की बात है बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस तरह की एक छोटी सी बोतल में रहने को मजबूर हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी झोपड़ी में रहना चाहिए जिसकी दीवारों पर गुलाब हुई हूँ मैं ज़रूर उसके काबिल हूँ तभी एक परी वहाँ से गुजर रही थी मैं ऐसा कर सकती हूँ परी ने सोचा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी फिर परी ने बुढ़िया से कहा आज रात जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो तीन बार करवट बदलना और फिर अपनी आंखें बंद करना सुबह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी पहले तो बुढ़िया औरत को परी की बात पर यकीन नहीं हुआ लेकिन उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसने तीन बार करवट बदली और फिर अपनी आँखें बंद की सुबह जब उसने फिर से आँखें खोली तो एक सुंदर और प्यारी झोपड़ी में थी उसकी छत फूस की बनी थी और दीवारों पर गुलाब हो थे मैंने जो चाहता था वो मुझे मिल गया उसने कहा मैं अब मैं यहाँ हमेशा चैन से रहूँगी लेकिन बुढ़िया ने परी के लिए धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा खैर परी उत्तर गई परी दक्षिण गई परी पूर्व गई और परी पश्चिम गई उसने इधर उधर का अपना सारा काम निपटाया फिर परी सोचने लगी अरे उस बुढ़िया औरत का क्या हाल है जो कभी एक सिरके की बोतल में रहती थी लेकिन जब परी उसके पास गई तो बुढ़िया झोपड़ी में बैठ शिकायत कर, कर रही थी अरे कितनी शर्म की बात है बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस तरह की छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर मजबूर क्योंकि मुझे एक पक्के मकान में रहना चाहिए जिसकी खिड़कियों में झालर वाले पर्दे हों और जिसके दरवाजे पर चमकता हुआ पीतल का कुंडा हो मैं वो कर सकती हूँ परी ने सोचा उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी फिर परी ने बुढ़िया से कहा आज रात जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो तीन बार करवट लेना और फिर अपनी आंखें बंद करना सुबह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बूढ़े औरत को बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी वो तुरंत बिस्तर पर सोने चली गई और वो जैसे ही बिस्तर पर ईटी उसने तीन बार करवट बदली और अपनी आंखें बंद की सुबह जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो ईंटों के एक नए पक्के घर में थी घर की खिड़कियों पर झालर के पर्दे थे और दरवाजे पर पीतल का चमचमाता हुआ कुंडा था मैं जब चाहती थी वो मुझे मिल गया उसने कहा अब मैं यहाँ हमेशा चैन से रहूंगी लेकिन बुढ़िया ने परी के लिए धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा खैर परी उत्तर गई परी दक्षिण गई परी पूर्व गई और परी पश्चिम गई उसने इधर उधर का अपना सारा काम निपटाया फिर उसने उस बुढ़िया के बारे में सोचा वो बुढ़ी औरत इन दिनों कैसी है वही जो सिरके की बोतल में रहती थी पर जब वो पर ईटो वाले पक्के घर में पहुंची तो बुढ़िया वहां अपनी नई रॉकिंग चेयर में बैठी शिकायत कर रही थी अरे कितनी शर्म की बात है बड़ी अफसोस की बात है कि मैं इस तरह के ईटो वाले घर में रहने को मजबूर हूं मुझे पहाड़ी पर एक हवेली में रहना चाहिए जहाँ बुलाते ही नौकर मेरी खिदमत में हाजिर हूँ मैं जरूर उसके काबिल हूँ जब परी ने सुना तो वो बहुत चकित हुई लेकिन उसने कहा ठीक है अगर उसकी यही इच्छा है तो वो जरूर पूरी होगी परी बुढ़िया से कहा आज रात जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो तीन बार करवट लेना और फिर अपनी आंखें बंद करना सुबह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बुढ़िया ने तीन बार करवट बदली फिर आंखें बंद करके बिस्तर पर सो गई सुबह जब उसने आंखें खोली तो वो पहाड़ी के ऊपर एक हवेली में थी मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया उसने कहा अब मैं यहाँ हमेशा चैन से रहूंगी लेकिन बुढ़िया ने परी के लिए धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा खैर परी उत्तर गई परी गई परी गई और पश्चिम गई उसने इधर उधर का अपना सारा काम निपटाया परी को फिर से बुढ़िया किया दाई अरे वो बूढ़ी औरत अब कैसी होगी वही बुढ़िया जो एक सिरके की बोतल में रहती थी लेकिन जब परी उसके पास गई तो बुढ़िया एक मखमल की कुर्सी पर बैठी शिकायत कर रही थी अरे कितनी शर्म की बात है बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस तरह की मामूली हवेली, हवेली में रहने को मजबूर मजबूर हूँ मुझे तो महल में रहने वाली रानी होनी चाहिए होना चाहिए जहाँ संगीतकार मेरा मनोरंजन करते और दरबारी मुझे सलाम करते मैं उसके काबिल हूँ ये भगवान परी ने सोचा क्या वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी खैर अगर वह यह चाहती है तो उसे वो मिलेगा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 उसने इधर उधर का अपना सारा काम निपटाया फिर वो सोचने लगी वो बुढ़िया कैसी होगी जो कभी एक सिरके की बोतल में रहती थी लेकिन जब मरी परी महल में पहुंची वो बुढ़िया अपने सिंहासन पर बैठी थी और शिकायत कर रही थी अरे कितनी शर्म की बात है बड़े अफसोस की बात है मैं इस तरह के मामूली महल में रहने को मजबूर हूँ क्यों मुझे तो पूरे विश्व की महारानी होना चाहिए ब्रह्मांड की महारानी मैं उस जरूर उसके काबिल हूँ मुझे लगता है परिने कि कुछ लोग कभी खुश नहीं होते लेकिन अगर उसकी यही तमन्ना है तो उसे तो उसे मिलेगा लेकिन अगर उसकी यही तमन्ना है तो वो उसे कभी नहीं मिलेगा फिर परी ने बुढ़िया औरत से कहा आज रात जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो तीन बार करवट लेना और फिर अपनी आंखें बंद करना सुबह तुम कुछ नया देखोगी बुढ़िया तुरंत सोने चलेगी उसने तीन करवटें ली फिर उसने अपनी आंखें बंद की जब सुबह उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया फिर से उसी सिरके की बोतल में थी अब तुम हमेशा वहीं रहोगी परीने अगर तुम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो तो फिर तुम कहीं भी संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि आखिर खुशी घर से नहीं मिलती है खुशी दिल से मिलती है समाप्त